तो लकार क्या नाम है इसमें याद करने के लिए जैसे अयोन लि लि लु लि लट लिट लूट लिट आगे ए एंगठ लुठ अय से नहीं लंग लिंग लुंग लिंग मिलकर कितने होते हैं दस हैं है? गिनती करके बोलते हैं क्या जी से ये पंचम लकार छंदो माता गोचर पंचम लकार छंदो मातर वेद में प्रयोग होता है लेट लकार यहाँ ऐसे ही प्रश्न करते हैं तो पंचम कौन सा होगा यहाँ से किंतु पंचम वहाँ से किंतु कौन सा होगा कहाँ से गिनती करेंगे तो ये कुछ प्रश्न सबको मालूम है कहाँ से प्रश्न प्रारंभ हुआ और क्या है उतर ये नहीं ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि पंचम कैसे पता चलेगा ये कितने है इसमें पंचम कौन है ये पंचम हो सता है ये पंचम हो सौता है एक दो तीन चार पाँच पंचम हो गया ये पंचम हो सता है एक दो तीन चार पाँच अथा एक दो तीन चार पाँच देवी भागवत में से आया ये नारद ने पूछा कंस को तो नारद जी ने कहा अष्टम पुत्र तुमको मारेगा तो अष्टम पुत्र कौन सा है ये जो पहला पुत्र ये अष्टम नहीं होगा आठवां क्या सोचता है ये जो पहला पुत्र है ये भी अष्टम हो जाएगा अष्टम आगे आएगा नहीं वहाँ से गिनती करो एक दो तीन चार पाँच पहला अष्टम हो जाएगा नहीं तो पहले को क्या विश्वास करना नारद जी ने बताया शुरू से सम्मेलन क्रियायाम तो सर्वे अष्टमा स्मिता सम्मेलन क्रियाये ते ह्यम स्मृता देवी भागवत में चतुर्थ अध्याय चतुर्थ्याय एक चार एक्की श्लोक संख्या है चारिमें एक सर्गद तेपन् श्लोक संख्या है सम्मेलन समेलन क्रियायां सर्वते ऐसे कहा गया तो भी प्रथम से गिनती करेंगे तो पंचम लेना इसका उत्तर और कुछ नहीं है इतना ही है गिनती कहीं से करने पर पंचम कोई भी हो सकता है किंतु प्रारंभ से गिनती करेंगे तो पंचम यह होगा जिस क्रम से पाठ लिया उसी क्रम से लेना है लट लिट लूट लिट लेट पंचम आ गया उसको लेना उत्तर इतने है उस समय इससे शंका करते किसको लेंगे किसको लेना है शुरू से गिनती कर जिस क्रम से हम नाम लेते प्रथम किसका नाम लिया अद्वितीय चतुर्थ है पंचम हो गया और संख्या करने की आवश्यकता नहीं लह कर्मणि च भावे चाह कर्म के व्य के पहले के सूत्र कर्तरी कृत कर्तरी के अनुभत आती है लह कर्मणि चन से कह लेना कर्तरी पहले कर्तरी है अनवृत है लह कर्मणिच क्या था कर्मणिच